आ विक्रांत अभी पूरी तरह जगा नहीं था सो उसने एक जोर की अंगड़ाई लेते हुए खुद को होश में लाने का प्रयास किया विक्रांत की अंगड़ाई की आवाज सुनकर हर्षित तुरंत खड़ा हुआ और उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर मैंने पूरे शहर के स्विमिंग पूल को छान मारा है तो टोटल मुझे छ प्लेस ऐसे मिले है जहां पर मेहता अगले कत्ल को अंजाम दे सकता है लेकिन आप यहां देखे ये वाली जगह हर्षित ने विकांत को कम्प्यूटर की स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा ये जो प्लेस है ये उसी अबेंडेंट बिल्डिंग के नीचे है जहां पर मेघा सहनी को फंदे पर लटकाकर मारा गया था ये स्विमिंग पूल इसी बिल्डिंग के नीचे है और ये ओपन भी है विक्रांत बड़े ध्यान से हर्षित के लैपटॉप में स्विमिंग पूल की फोटो देख रहा था ये स्विमिंग पूल पूरा बनकर तैयार हो चुका था बस इसकी तली में टाइल्स नहीं लगी हुई थी हर्षित ने फिर उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा देखिये ये स्विमिंग पूल चारो तरफ से ओपन भी है मतलब कोई भी आ जा सकता है हम्म विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर मैं मेहता की जगह होता तो मैं निश्चित रूप से इसी पुल को चूज करता आप भी बिल्कुल नैना मैडम की ही तरह सोचते हैं हर्षित ने अपना सिर हिलाते बल्कि नैना मैडम और रूही तो पहले ही इस पूल को चेक करने के लिए निकल गए हैं ओह यार में क्या बताऊ इतनी इम्पोर्टेंट चीज भूल गया मैं विक्रांत ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा सर क्या हुआ अनुष्का ने तुरंत ही सवाल किया क्या भूल गया आप फिर हर्षित ने भी कहा अच्छा कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि नैना मैडम और रूही जिस स्विमिंग पूल में गए हैं अगर वो एक्चुअल मर्डर का प्लेस ना हुआ तो क्या होगा <laughs> लेकिन सर आप इसके लिए परेशान मत होइए मैंने बाकी के सभी स्विमिंग पूल्स पर भी अपने आदमी भेज रखे हैं ताकि अगर किसी भी जगह पर कोई गड़बड़ होती है तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नहीं विक्रांत ने काफी निराश होकर अपना सिर इलाते दरअसल विक्रांत केस को लेकर अपसेट नहीं था बल्कि उसे गुस्सा अपनी लापरवाही पर आ रहा था उसने आज के डुप्लीकेट टास्क को मिस कर दिया था उसे उम्मीद नहीं थी कि आज का डुप्लीकेट टास्क इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा जब कल रात उसने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को खोलकर अपने कोडवर्ड को चेक किया था तब उसके दिमाग में डुप्लीकेट टास्क को चेक करने का भी ख्याल आया था लेकिन उस वक्त विक्रांत केस के बारे में सोचने में इतना खोया हुआ था कि उसे डुप्लीकेट टास्क का ध्यान ही नहीं रहा काफी देर तक वो केस के बारे में ही सोचता रहा और फिर बाद में थक्का सो गया इस चक्कर में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि आज का डुप्लीकेट टास्क सुबह के चार बजे ही होने वाला था और चार बजे तो वो गहरी नींद में सो रहा था इस वक्त विक्रांत को अपनी इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भला वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को कैसे मिस कर सकता था विक्रांत काफी दुखी होकर डुप्लीकेट टास्क के बारे में सोच रहा था तभी उसका ध्यान उस टास्क के डिटेल पर गया अब तो उसके पास ऐसा सिस्टम आ चुका था जिससे वो डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन को एक पल में पता कर सकता था ऐसे में जब उसे ये पता चला कि उसके आज के डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन ठीक इसी ऑफिस में था तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज का डुप्लीकेट टास्क ठीक उसी जगह पर होने वाला था जिस जगह पर वो अभी मौजूद है विक्रांत आज सुबह चार बजे तो ऑफिस में ही था लेकिन वो उस टाइम सो रहा था लेकिन ऑफिस ने बाकी के लोग मौजूद ही थे ऐसे में क्या पता यहाँ कुछ ऐसा हुआ हो जो इन लोगों को पता हो सर क्या हुआ आप ठीक तो हैं अनुष्का इस वक्त विक्रांत की तरफ बेहद उत्सुकता के साथ देख रही थी उसे लग रहा था कि विक्रांत इस वक्त केस से रिलेटेड किसी बेहद इम्पोर्टेंट चीज के बारे में सोच रहे हैं हम्म ठीक हो विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन वो उस बारे में कुछ नहीं कह सका कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है अब वो अपनी अदृश्य शक्ति की बात भला किसी को कैसे बता सकता था अभी तो किसी भी हालत में उसे इस चीज को सीक्रेट बनाकर ही रखना होगा विक्रांत कुछ पल तक इस बारे में सोचता रहा और फिर अचानक से उसने अनुष्का डायर हर्षित की तरफ बारी बारी से देखते हुए सवाल कर दिया अच्छा यहाँ कल रात को कोई आया था क्या विक्रांत का ये सवाल सुनकर वो दोनों बिल्कुल कन्फ्यूज थे वो कुछ देर तक सोचते रहे और फिर हर्षित ने अपनी भुआ टेडी करते हुए कहा सर आप किसकी बात कर रहे हैं विक्रांत ने भी कुछ सेकंड ध्यान से सोचने के बाद जवाब दिया मेरा मतलब कि हमारी टीम मेंबर्स के अलावा कोई और यहाँ ऑफिस में आया था क्या कल रात को कल मैं सो गया था ना तो बस वही पूछ रहा हूँ कि मेरे सोने के बाद यहाँ कुछ हुआ था क्या इस पर हर्षित ने अपना सिर हिलते हुए कहा कुछ तो नहीं हुआ मैं, मैंने बताया तो था कि मैंने छ स्विमिंग पूल का पता लगाया और फिर नैना मैडम और रूही स्विमिंग पूल चेक करने के लिए गई हुई है मैं ऑफिस के अंदर की बात कर रहा हूँ विक्रांत ने थोड़ा झुंझलाते हुए अपनी बात को दोहराया फिर उसने उन दोनों की कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करते हुए अपने सवाल को थोड़ा और क्लियर कर दिया खास तौर पर सुबह चार बजे के करीब यहाँ कोई आया था मैंने किसी को बात करते सुना था सुबह चार बजे कोई बात कर रहा था अनुष्का ने कुछ देर तक सोचने के बाद आखिर में कहा अच्छा एक मिनट एक मिनट सुबह चार बजे हाँ मैं मैं भी नींद में थी तब किसी ने डोर नॉक किया था लेकिन मैं नींद के मारे उठ नहीं पाई थी फिर बाद में नैना मैडम ने जाकर गेट खोला था उसके बाद क्या हुआ था हर्षित? फिर हर्षित ने अपना क्या हुआ था? अच्छा हाँ। कलेक्ट किया हुआ था और उसी की उसने नैना मैडम को दी थी मैडम ने फाइल को वहां डेस्क पर रखा था फिर हर्षित ने डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कहा वो रहा वो रखा तो है विक्रांत तुरंत ही बेहद उत्सुकता के साथ उस डेस्क की तरफ बढ़ गया और फिर वहां पर रखे सामान को चेक करने लगा डेस्क एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था जिसके भीतर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे जब उसने बॉक्स को खोलना शुरू किया तो बॉक्स के ऊपर ही उसे एक नोट लिखा हुआ मिला किरण पंडित के ऑफिस के पेपर विक्रांत ने जोर से पढ़ा ये सुनकर हर्षित ने विकांत से कहा तभी तो इसे नैना मैडम ने आपके डेस्क पर रख दिया था ये पेपर तो केशव पंडित वाले केस से रिलेटेड है हम लोग सीरियल मर्डर केस को सोल्व करने में इतना बिजी हो गए की हम अपना ओरिजिनल केस तो भूल ही गए हैं विक्रांत ने उस बॉक्स में से फाइल्स को बाहर निकाला इन फाइल्स में किरण पंडित के ऑफिस से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज थी विक्रांत ने देखा कि इन फाइल्स के ऊपर काफी सारे नंबर्स लिखे हुए थे उसे अचानक याद आया कि उसने डायरेक्टर दुर्गा को ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ऑर्डर दे रखा था उसने दुर्गा को किरण पंडित और केशव पंडित से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कह रखा था ऐसे में अब दुर्गा ने ही ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फाइल्स के साथ उसके पास भेजा था अचानक से विक्रांत को एक बेहद इम्पोर्टेंट चीज भी समझ में आ गई अगर ये पेपर्स ही आज का डुप्लीकेट टास्क था तो फिर उसने डुप्लीकेट टास्क को मिस नहीं किया है लेकिन इसके साथ ही उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि आखिर इन पेपर्स में ऐसा क्या हो सकता है भले ही बॉक्स के भीतर तीन या चार फाइल्स थी लेकिन ये काफी मोटी फाइल्स थी हजारों पन्ने थे इसमें और अगर विक्रांत अकेले इस पूरी फाइल को चेक करता है तो फिर उसे इसे पूरा चेक करने में काफी टाइम लग जाएगा चूंकि ये काम डुप्लीकेट टास्क से जुड़ा हुआ था ऐसे में विक्रांत इसे छोड़ भी नहीं सकता था ऐसे में उसने तुरंत ही हर्षित और अनुष्का को भी इस काम में मदद करने के लिए लगा दिया था